क्या व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ से क्या पता चलेगा नैरा ने, ने कन्फ्यूज होते हुए कहा अभी तुम्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल लग रहा है पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इंडिया में सरकार बन जाती है लाइलाज बीमारी का भी इलाज व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पर चुटकियों में मौजूद है तो फिर ये बैंक लुटेरे किस खेत की मूली है तुम बस इन सभी का व्हाट्सअप खोलो और इनके जितने भी ग्रुप है जितने भी कॉन्टेक्ट है सबके पास ये फोटो फॉरवर्ड कर दो और साथ में ये मैसेज भी लिख दो ये वो भी इस फोटो को आगे फॉरवर्ड करते जाएं, देखना पक्का कोई ना कोई लिंक जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर लुटेरों की नजर भी उस मैसेज पर पड़ गई, तो फिर वो अलर्ट नहीं हो जाएंगे। नैना ने सवाल किया क्या नैना तुम कब से इतनी बेवकूफ जो हो गई हो विक्रांत ने बेझिजे का होकर नैना को बेवकूफ कह दिया इतना बड़ा बैंक रॉबरी केस है पूरी मुंबई पुलिस लुटेरों को पकड़ने में लगी हुई है चारों तरफ हाई अलर्ट है तो क्या बैंक के लुटेरों को पता नहीं है की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है वो पहले से ही अलर्ट बैठे उन्हें अच्छे से पता है कि इतना बड़ा लूटकांड होने के बाद पुलिस शांति से नहीं बैठी रहेगी बल्कि उन्हें पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही होगी और दूसरी बात हम WhatsApp पर मैसेज इन ड्रग डीलरों के फोन से कर रहे हैं ना? उन्हें थोड़ी ना पता है कि सीधे पुलिस ही उनके बारे में पूछ रही है अपना सिर हिलाते हुए कहा उसे विक्रांत का तर्क इस बार बिल्कुल सही लग रहा था अच्छा सुनो विक्रांत ने नैना का ध्यान खुद की तरफ खींचते हुए कहा मैसेज इस तरह से लिखना कि इनके दोस्तों को लगे कि यही लोग मैसेज कर रहे हैं। लैंग्वेज थोड़ी डरी हुई रखना और साथ ही ये भी लिख देना कि जिस किसी को इनके बारे में पता चले वो तुरंत इन्फॉर्म करे अर्जेंटली हाँ मैं समझ गई। मुझे क्या करना है नैना ने अपनी हल्की सांस छोड़ते हुए कहा वैसे सच में व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी अफवाह फैलाने के साथ भी कभी कभी अच्छे काम में भी यूज आ जाती है विक्रांत ने हंसते हुए कहा उसने देखा कि नैना अभी भी उसी की तरफ देख रही थी। शैतानी हंसी हंसते हुए कहा वैसे तुम अगर चाहो तो मेरे होठों पर भी किस कर सकती हो लेकिन प्लीज इसे काटना मत मेरी जंगली बिल्ली नैना ने तुरंत ही विक्रांत का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना शुरू कर दिया उसने सभी का मोबाइल का व्हाट्सअप खोलकर बैंक के लुटेरों की फोटो भेजना शुरू कर दिया सभी के व्हाट्सएप ग्रुप से रिप्लाई आना भी शुरू हो चुका था हालांकि रात का वक्त था तो संभावना यही थी कि अधिकतर लोग सो रहे थे इस वजह से ज्यादा लोगों का रिप्लाई भी नहीं आया लेकिन जिनका रिप्लाई आ भी रहा था उन्हें भी कुछ खास जानकारी नहीं थी सबके सब वही रोड छाप लैंग्वेज में गाली के साथ रिप्लाई दे रहे थे एक ने मैसेज किया क्या हुआ भाई इसने तुझे परेशान किया है क्या एक ने रिप्लाई किया क्या हुआ बे ये सारे तेरी बीवी लेकर भाग्य क्या हा, हा, हा, इतने रात को क्यों पूछ रहा है तेरी बहन भाग गई क्या इसके साथ एक ने रिप्लाई किया इस तरह के और भी कई सारे मैसेज के रिप्लाई आए हुए थे लेकिन किसी ने भी काम की बात नहीं की थी नैना एक एक करके मैसेज पढ़कर विक्रांत को सुना रही थी विक्रांत ने कुछ मैसेज सुने और फिर वो बोल पड़ा आ, हा अभी इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा तुम थोड़ी देर वेट तो करो थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग नासिक टर्मिनल पर पहुंच गए वहां पर पहले से ही नासिक पुलिस की टीम और इन्वेस्टिगेटर्स पहुंचे हुए थे उन्हें पहले ही विक्रांत और नैना के आने की खबर थी उन्होंने बस टर्मिनल पहुंचकर वहां का सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट कर रखा था और साथ ही वो बस के ड्राइवर को भी पूछताछ के लिए ले आए थे नैना और विक्रांत ने वहां पहुंचते ही सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज के वीडियो को देखा विक्रांत और नैना ने बस में बैठे एक एक पैसेंजर को ध्यान से ऑब्जर्व किया उस बस में जो संदिग्ध अधेड़ बैठा हुआ था वो अकेले ही बस के बीच वाली सीट पर बैठा हुआ था इस बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी तो वो अकेले ही बैठा हुआ था वो बस में पूरे रास्ते अकेले ही बैठा रहा किसी से कोई बात नहीं की थी उसके पास कोई सामान भी नहीं था विक्रांत को जो बात हैरान कर रही थी वो ये थी की इस आदमी का चेहरा पूरे रास्ते मुस्कुराता हुआ ही नजर आ रहा था उसके चेहरे पर जरा सी भी शिक्षा नजर नहीं आ रही थी देख कहीं से नहीं लग रहा था की ये आदमी किसी बैंक की रॉबरी करके यहाँ पर बैठा हुआ है विक्रांत को संदेह होने लगा कि कहीं हम गलत दिशा में तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं कहीं सच में नैना का कहना सही तो नहीं था ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी बैंक में डाका डालने के बाद इतना शांत होकर कैसे बैठ सकता है ऊपर से इसके पास कोई सामान भी नहीं है और ना ही ये किसी से ज्यादा बातचीत करता दिख रहा है कहीं सच में ऐसा तो नहीं की हम लोग गलत आदमी के पीछे भाग रहे है लेकिन विक्रांत को ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था की उसका कुछ न कुछ काम आज जरूर होगा क्योंकि अदृश्य शक्ति से उसे पिछले दो तीन दिन से पहाड़ शब्द मिल रहा है पहाड़ शब्द का अर्थ विक्रांत के काम से ही है ऐसे में, इस में उसका काम तो जरूर होना चाहिए जिसकी बस पर बैठकर संदिग्ध मुंबई से यहाँ तक आया हुआ था उसने भी नैना और विक्रांत से मिलकर पूरी इन्फॉर्मेशन ली उन दोनों ने बस वाले से सारी चीजें पूछी बस वाले ने बताया की वो संदिग्ध मुंबई से बस में चढ़ा था बस में ज्यादा लोग नहीं थे तो लगभग हर सीट पर एक एक आदमी ही बैठे हुए थे वो भी अकेला ही सीट पर बैठा हुआ था और उसने पूरे रास्ते में किसी से बात भी नहीं की बस ड्राइवर ने यह भी बताया कि रास्ते में बस एक जगह रुकी भी थी जहां पर सारे यात्री नाश्ते पानी के लिए रुके थे वहां पर भी बस में से सभी यात्री नीचे उतरे थे लेकिन वो अधेड़ नहीं उतरा वो चुपचाप बस की सीट पर ही बैठा रहा सीधे वो नासिक बस स्टॉप पर ही उतरा बस स्टॉप पर उतरने के बाद वो किधर गया और किससे मिला कुछ खबर नहीं नासिक पुलिस ने बताया कि चूंकि इस आदमी के पास ज्यादा कोई सामान नहीं है तो हो सकता है कि वो नासिक का ही लोकल रहा हो और यहीं कहीं उसका घर भी हो इसलिए नासिक पुलिस ने सजेस्ट किया कि वो लोग अपने आदमी भेजकर आसपास के इलाकों में छानबीन करेंगे और इस संदिग्ध के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे नैना और विक्रांत ने भी नासिक पुलिस वालों की बात से सहमति जताई और उनके साथ मिलकर फील्ड में सर्च अभियान चलाने को राजी हो गए लेकिन नासिक पुलिस वालों ने इन लोगों से कहा कि आप लोग चार पाँच घंटे का सफर करके आए हैं पूरी रात निकलने वाली है अभी तक सोए भी नहीं है तो आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए अब तक हम लोग इसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं वैसे भी आप लोगों को यहाँ के लोकल एरिया के बारे में कुछ पता भी नहीं है तो फील्ड में जाकर परेशान होने का कोई मतलब नहीं है आप लोग कुछ देर आराम कीजिए जैसे ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको इतलाह कर देंगे ठीक है नैना को उनकी बात ठीक लगी सच में अब तक वो बहुत थक चुकी थी उसे लगा कि वाकई में अभी हम लोग जाके कुछ कर भी नहीं सकते इससे अच्छा है कि इन लोगों को काम करने दें और थोड़ी देर खुद को रेस्ट दे देते हैं वैसे भी पिछले कई दिनों से उसकी नींद नहीं पूरी हुई थी उधर विक्रांत भी अब काफी थक चुका था